जैसे डॉक्टर नाट साहब ने ये बात फरमाई थी मजा जानते याद है कि राजाओं महाराजाओं की जो आरोप लगा है ना ये अभी तक तो अल्पज्ञात तथ्य तो है ही अज्ञात नहीं तो डिंगल साहित्य के अधिकांश गीत रचना साधारण व्यक्ति के असाधारण कार्यों से संबद्ध है मेरा जितना अध्ययन अर्चना मेरे पास संग्रह है मैं इस बात को सिद्ध करता हूँ राजाओं का दस अधिक नहीं है अब आप देखिए एक छोटे आदमी की चाहे वो गर्दनी है गरीब है चारण है किसी जाति का है बॉम्बी का भंगी के ऊपर गीत लिखे गए अच्छे काम पर वेश्या की प्रशंसा हम गीत लिखे गए उसने ठाकुर से शादी की फिर क्षति हुई वफादार है जिंदगी उसकी तारीफ में गीत लिखा गया डाकू के ऊपर गीत लिखा उसने करेक्टर के कारण का विरोध किया लेकिन उस सिद्धांत तो का पालन किया उसने वो एक बात अब मैं आपको एक उदाहरण सुनाऊँ पाकिस्तान में मिट्टी और चेलार गाँव है उम्रकोट से 35 कोस विक्रम सम्मत उन्नीस सौ छप्पन के करीब बात है 60 उनठ मेरे फादर का जन्म हुआ था उससे पहले एक बार सौ सौ सा ब्राह्मण था एक तो वहां पर बैठ बैठ, बैठ, बैठ बात चली उम्रकोट थोड़ा उदार दे, देता है शेरों का प्रदेश दानवीरों की धरती धर्म की बात चली तो वो सब दुनिया में कोई राय नहीं जो मन मांगा वचन दे दे पहले वचन देते तो लोग वचन दो और वचन लो और उसके बाद जो मांगी देनी पड़ती थी आज कलियुगु का प्रभाव तो उन्होंने कहा निर्वीज भूमि कब हो नई कम है लेकिन शत, पूरी चीज नष्ट नहीं हो सकती जग में आवे जलमता सदा कपूत सपूत संख्या बद घट वैसे ही पर एक न जात बीज नष्ट होता कभी संख्या अच्छी तो इस पर बात जब बढ़ी तो उन्होंने कहा महाराज आप पंडित हो विद्याप्रेमी हो और जात के ब्राह्मण हो जाओगे जहाँ रसोई की कोई मनी कमी है नहीं किराया हम देते हैं देते हैं जाओ आप, आप इस बात की जांच करो एक करोड़ रुपये की लखपत शेष था उसने हमको जिम्मा सौंपा कि वास्तव में सत्य है कि नहीं वो आदमी सब जगह घुमा रजवाड़ा में जो सब जगह गया और कहा कि साहब ब्राह्मण हूँ उम्र कोर से आया हूँ और कोई वचन दे सकते हो तो दो रोटी तो मेरे पास है ही कहीं जाऊँगा रोटी तो रोटी चाहिए मुझे तो मदद मांगो दे सकते हैं जैसे आप चाहो वस्त्र के वचन तो पता नहीं क्या ये तो नहीं जाएंगे सब ने मना कर दिया साहब कहा जो मैं मर्जी आज जो मांगू क्या के वचन का मतलब क्यों सब नट गए निराश होकर के वापस जाने लगा जैसलमेर में सन डॉगा चारणों का रत्नोंगा वांगची नाम का आदमी बयालीस वर्ष की अवस्था उस उसको मालूम पड़ा कि ये बात वापस जा रहा है अब तो इसमें बीच में और बातें हो तो इसमें अभी प्रसंग नहीं है जो छोटे गरीब आदमी ने मजाक किया कि उसके पास जाओ उसने क्या रतबा दिखाया वो एक कैरेक्टर लगे है कॉमन मैन कैसे कहिए है चाहूंगा खैर उसने मालूम पड़ा तो मन में सोचा कि महाराज यूं है एक मेरी बेटी है वो तो आपकी बेटी जैसी है ये तो शर्त है उसकी शादी करनी है बाकी जो मांगो मैं मेरी पत्नी जिंदगी भर आप नौकरी कर लेंगे जमीन जायदाद ऊँट घोड़ा रुपया सब इस मन में कोई नहीं तय करके और कर दिया कोई खतरा नहीं मैं देता हूँ वचन फरमाओ आप दरअसल मेरे यहाँ तो सबके सामने वचन दिया कि कुछ भी मांगूंगा दूंगा दूंगा धर्म से लिया संकल्प तो उसने कहा पांच रुपए दे दो तो उसको परीक्षा लेने थी कोई पैसे कमाने तया नहीं था लेकिन इस पांच रुपए मांगते दूसरों से पांच मांगता लेकिन राजा की हिम्मत नहीं हुई ठाकुर की हिम्मत नहीं हुई इस इस बात की जब चर्चा सुनी जुटी धूल जी ने तो धूड़जी ने उस घटना के ऊपर बाहर से एक गीत बनाया कवि ने खुद ना कहा कभी सोवर्ण होगी क्योंकि तो एक दुआ इसमें भी आएगा ज्वाला जांगड़ो का तो इतनी कठरता नहीं थी क्योंकि बांको नाम था ना तो बांको शब्द अंक में आवे तो जांगड़ो तो उस अंक में कहीं न कहीं आ, कुछ कठिनाई जब एक एक स्टन आवे बाकी सब सुवर्ण ब्राह्मण एक चार बेदरो बखता शुद्ध मन धार विचार सही निशर सत असत निहारण मिजल करण चहू देश मही धर विश्वास इडग धू धारण लख मन वंशत दान लहू माधव कोई जजुमान मिलावेन करे बचन तो सुवाल कहूं जन मेद पाठ मुर्धर धर माड़व धर गुजर आम्बेर धरा रीत समय नासतू रेखी जन पेखी बसुधा समंद परा जोया सेठ श्रायत राजिंद भटक भटक दिलगीर भयो जन जैसल मेर तणी धर जोशी तो रहण सांढा तख्त रो ज धनराज वंश में सूरज जन घना और उर्खे सुजस लियो डारणो दिल साचे न बचन दियो कव भांखे घर सिर सुत अश द्रभ गग घरणी जाच फेर मन चाय जुवो जन रुपया पाँच ही ले होय राजी निप्रव दे आशीष भुव रतनु रव वरण सिग राखी थेर प्रथमी जसवास थयो मोतीसर धूड़े सुन महिमान कवि सोहणो गीत कयो ब्राह्मण इक चार वेदरो भक्ता तो तो अब ये केवल वैल्यू से एक आप गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं जब उनकी महाराजी श्रीमन मान महीपति बहुण राश जिन भाषा गुरु की नास भाषा गुरु की न जाह बार उबारण बड मची जाहर जस रथ झूप श्री मुख कहियो सुखवी भाषा गुर ते भूप मान जसो मंडन दुआ भी है उस घटना की के उल्लेख करते हुए ऐतिहासिकता के रूप में कविराज भाकचांद खुद ने एक गीत सुनाया छोटा सा गीत देखिए आप इसमें दोनों मिक्स है तेजाला खेंग ब्रवे बड त्यागी खैग घोड़े को कहते हैं क्या क्या दिया तुमने सम्मान के साथ तेजाला खैंग ब्रवे ब्रवे बन देता तेजाला खैंग ब्रवे बड़े त्यागी इब उमंग उर उथी को कहते हैं नाथ बंक गुर गुर। मुझे गुरु बनाया तो तू राजाओं का गुरु बन गया और ये ये खुड़सर्ण बन गया पहला स्तंज गढ़ थयो गुर शिव पालकी को कहते हैं शिव जवहर गाम समापे समर्पण करते उठ ना सुतन गुमान हुए कविचो शिष्य भोपाल सब ये खुड़सनोर देख दिखाते गजन दूसरा पह आचारो तना प्रमाण दूथीनो श्रीफल तैय देते पहा बिया सिर दीधा पाण ये बेली हो गया चुंडा अरा तुहा चेला बंश छतीश वधारण बान महाराजा राय सिर मान ये फिर वेली हो गया पाँच द्वारों में दो वेली तीन खुड़साण और लेकिन सुनने में कोई ऐसा गड़बड़ नहीं लगता था कोई अशुद्ध महाराजा मान सिंह जी ने चारणों की प्रशंसा में गीत लिखा उनके ऊपर चारणों का एहसान था मुसीबत में साथ दिया जब सारे लोग बदल गए थे भाई बदल गए मारने को तैयार हो गए ठाकुर बदल गए ठकरानी बदल गई बेटा बदल गया था एक ही था लेकिन मुसीबत उन्होंने साथ दिया सतरे पित्र थे उनके तो खुद राजा कवि था कवियों में वो चारण बड़ी अमोलक चीज़ है ना शुरू में ये स्टैंड यूं था उस गीत से अलग है चौकड़िया अनुप्रास है कर्ण अमर महलोक कृतार्थ महलोक में तो अमर करते थे कृतार्थ करते थे धन्य कर्ण अमर महलोक कृतार्थ और परमार्थ ही दियण पतिज़ चारण कहण जथार्थ चौड़े और चारण बडी पदार्थ चीज ये चौकड़िया अनुप्रास था फिर बाद में चारण बड़ी अमोल चीज दिया उसको लेकिन ये सिर्फ दो अल तो पंक्ति है वो एक दूसरा गीत है अच्छा गुण कहण अरी बाण पण आछी मोटमा बुद्ध में नको मणा राजदस चहू जग राखे ताकव दीपक सभा तना ये सोहणो गोपालों भातों हद भावे सबद सुहावे घण सकाज डील धराज दिस तारण तो राजा बिच सोहे कवराज ये वेलियो हो गया राजी सर्व सभा ने रखे सहज सभा धजड़ अथार मारका जे अमर करे ये फिर सोहना आखे मानसो अध खीज बरदायक वहता मद वारण तो चरणों वडी अमोलक चीज ये बेलियो तो इसमें मिस्र हो गया जितने बुझी आशिया उनके छोटे भाई बखेराज बांखीदास मन में उमंग आई कभी तो अलोड़ो तैन कि पागल पर दीवानगी नहीं होती जब तो बड़ी आर्टिस्ट बनता नहीं हर बड़े आदमी में कुछ न कुछ भावुकता होती है जिसको अव्यवहारिक कहते हैं अधगेलापन को भावन प्रकार के गेले होते हैं और ज्यादा समझदार आदमी बड़ा कलाकार हो नहीं सकता ये पिज्जी में भी है तो एक मोकल सिर ठिकाने में गया रात का मूड बिना बुज्जी का कि मैं रोटी मत रोटी क्यूँ नहीं खाऊं तो ठकुरानी तो आटा पीसे अभी खुद उठाकर पानी का घटा ला कुएं से जाकर खुद पर कंधे पर उठा करके और फिर रोटी बनाओ और पिछा उन्हें किसी को आज तक नहीं दिया ऐसे बिस्तर तो सो नहीं तो भूखा रह बाहर चला जाओगे बाबू मेरे घर हमारे घर भूखे रह जाओ हमारे अपमान हो कबीर विद्वान घर आया मेहमान पूजनी को तो देख लो आतेरा बार ना के ने ऊँचा गया जहा पता ने निम तो देको बुलाया क्यों तो उन्होंने परिस्थितियों समझ करके बोड़ा जातरी और अथी जैता नाम तो उस ने आटा पिसा शेर सिंह नाम था ठाकुर का कुएं पर गया घड़ा भर के लाया रात के टाइम और रोटी कर दिए ने गीत का आयो एक पात आदरे ऊंधी ऊंध बेचारे श्रवण मन मोटे जुक पहलो पायो पाया ये देखो ये जांगड़ो गीत बना पहली लाइन पिना ठाकुर लाव पानी और पिंड ठकरी पीसे धारो भात इत बिना धनिया तो रजक न खावे रीसे ये भी हो गया जांगड़ो सेरोम सुनो जो नीपण भरज नकु नटे नीपण चढ़ कपरे वब्दे सुत अब माल जिम सहिजा जराद पाप कटे ये सोहनो तो गीतोंण गरसों सित्र बुअड़ो छवंटी अंग घड़ो उठाओ जग कोश एक जगदाता और कोश इक जाए ये फिर वेलियो आ गया बेहूं उजाड़न बोड़ी सीता माता ये छो अब जांगड़ो सोहणो वेलियो और खुड़ोर ये चारों में चूंकि अंतिम जड़ में एक एक मात्रा ही कम पड़ती है सुनने में अटपटा लगता नहीं है इसलिए हमारे कवियों ने विषय को ठीक समझा सुनने वाले की भावनाओं को ठीक परिस्थितियों को इसलिए बारी की गई है केवल इन ग्रंथों में रीति ग्रंथों में भेद बताया गया है अमून उदाहरण देंगे तो 95 परसेंट ऐसे मिलेंगे जिन्हें मिस्र जिसको आजकल मिस्र वैल्यू नाम भी दिया है शायद कृष्ण जाडव ने भी ये लिखा है तो उसमें मिला इसलिए दोष नहीं माना जाता है काव्य दोष हो जाता है कि दूसरा छंद आ गया तो, तो लेकिन उन्होंने काव्य दोष इनमें नहीं माना है क्यों कम फर्क है ना इसलिए मिश्र वैल्यू नाम रख दिया वैल्यू है लेकिन मिश्रित है इसलिए वैल्यू के चार वेद तीन भेद जैसे वैल्यू के खंड है इसलिए इनको ज़्यादा अब रही बात बड़े वैलियों की तो यहाँ बड़ो साणोर वो एक अपने रंग अलग उसकी है बड़ो साणो में जो शुद्ध साणो और जिसको आप कहते हो उसकी बहुत कम रचनाऍं मिलती है क्योंकि सुनने में इतना करणप्रिय नहीं जितना बड़ो साणोर है जिसमें अंत में गुरु अब और में जितने आपको उदाहरण मिलेंगे वे सब उसी के मिलेंगे आपने जैसा देवी देवताओं का नहीं आपको सुनाए कवि के साथ में अन्याय हुआ उसने कटारी खाई उस पर कविता कविताएं लिखी गई बादशाह औरंगजेब संचल कुमार को शादी के रूप में जबरदस्त आया भाई ने सगाई की बाप विरोध बाप मर गया लड़की ने कहा श्रीनाथ जी की पुजारी हूँ मैं मांस मत खाती हूँ वहाँ मुझे मेरी मुझे मैं मात आत्महत्या करने में मर जाऊँगी लेकिन बराज रवन हो गई ओखपुर के डोड़ा आने लगा तो उन्होंने राज सिंह जी को पत्र भेजा जो डावड़ी बड़ी चतुर थी मालूम नहीं पड़ने चाहिए बाहर की एकदम किसी तरह से गई और वहीं और एकदम जाके खमागने के, खमा के कागज़ दिया पटा तो एकदम वो भाच रह गए एक धर्म संकट आ गया उन्होंने कहा मैंने आपको पति रूप में मान लिया मैं राठौड़ करने आप शीर्षो दे अगर मुझे ज़बरदस्ती औरंगजेब बूढ़ा आदमी शादी कर रहा है और मैं मांसपद खाते नहीं हो श्रीनाथ जी पुजारी नहीं हो मर जाऊंगी, आपको दोष लगेगा पाप लगेगा नहीं तो आप मुझे पत्नी रूप में ले जाओ अगर वो बारात आई तो मेरी लाश निकलेगी आप हिंदुअस्तुर जो रक्षा करो धर्म की और उन्होंने कहा मैं नहीं करूँ तो मुश्किल नहीं करूं, तो बादशाह से दुश्मनी, बैठे बैठे घरे बोल ली तो पहले डांट आए बेवकूफ़ कहीं ध्यान नहीं रखा इस तरह से आई कैसे इन्हें रोक देती थी इन्हें मेरे लीगड़े पड़ गई इनके साथ ध्यान नहीं रहा हमने क्यार वो गए शादी की नगारेबाज ले आए मालपुरा लूटा सारा इतिहास का मामला है उस वक्त ईश्वरदास बर्ट भाद्रस वालों के बात किसी को कड़ भी ना लगे उनके ऐसी सब लोगों से सुनी बात है कि उनकी कुमारी पासवान थी उनका बेटा था नाम था साधूड़ बड़ अच्छा कवि था भक्त भी था तो उस साधुड़ ने दो गीत सुनाए जब बढ़िया और कसम टूट गई दूसरे कविता पहला आदमी आया जिसको पसंद किया जी तो, तो।, तो साधुल के नाम से गीत मिलते हैं साधुल कुमार उसके और भी दो मिलते हैं गोडे राना जी साहब गांधी तो साधुल जब गया तो उसने दरबार में जा करके देश को प्रशासित थी तो मुजरा किया कुमार की भाषा में पहले तो वो होली में करते हैं वैसा किया फिर उनसे अमल करके डर बें तो राजरबार इनका ये क्या हुआ तो दिन कुमार कुछ भी करते माफ करते हमारे गांव में बीस तारैसा होता था तो कहा कि महाराणा राजसिंह जी कवि विद्वान थे उनका कहा बुआ जी बैठा है तो बुआ जी तो आज मर गया तो लोगों ने कहा कौन भुआ जी कौन मर गए क्या दरबार ने पूछा अनजान आदमी कैसा जवाब दिया फिर उसका जब खुलासा हुआ तो कहा कि भूआ भूख को कहते हैं घर में भूख है तो आप प्रदर्शन की आज मर गई जवाब ये दिया पात तणे क्रम पता दिन आडो तो तो मिलता राजा हो मौना अलगो, कर्म मिल सब दिया। फिर है मतलब समझ नहीं सका है। या मैं समझते, हैं, आप समझते हैं। फिर उन्होंने कहा धर आभेद खतर खेत छत्र कोट गड ढेलड़ी ढेलड़ी दिल्ली का नाम है पूर्व नखत पखत है प्रमाणो साह अवरंग अवतार शिष पाल रोन राज कृष्ण अवतारणो मांडियो जाग कमदां घरे मांडवो लेख वर्ष वर सुवर असुर लिखाओ कथन सुन द्वारका धायो कृष्ण जू उदयपुर हूं ते म आयो घुरन नगारा लिया साजन घना ओ शेव रो बंद पे बंद सने ही चाव कर कुंदनपुर जै चवरी चढ़े ओ रो कृष्ण गड कृष्ण जी एखि आत हिंदू तुर्क ईख त जिका तो भात संसार जानी कृष्ण रुखुमण घरे तुले गयो कंवारी पिण अमर रे धर परण आणी धरा धक धूण गड कोट चाढ़े धके देश प्रश्न्ा तणै धेण उर दाह पहल कै रो शिषपाड़ माथो पटक ओ पटक सिर अमर कै रो पत साज राध भाखणी आ राय गुर कथन मुझदिली छो जगत कहसि राज अप्रमान जस राज रो ए रण जुग चार रहसि धरा बेद खत खेत छत्र गड ढेल फिर उन्होंने विरोध करके जब बादशाह की सेना बगावत करने लगी तो वे अपने आदमियों को लेकर के मालपुरा शहर था बादशाह का खास नगर जिसमें सजा आग आग जाला लूट लिया शहर में आग लगा दी शाही अस को नुकसान पहुंचा कि उनकी ध्यान बंट जाए उस बाब का गीत छोटा सा उसने सुनाया दिल दिल्ली ऊपर राजो जदे जदिन नगेर नयर मालपुर लंक नाहीं धुएं सु, ना सु वो, इंद्र लोक सह धूंधड़ो ओर ताप गो ठेठ अहिराव तही सतन जगपत दड़ा आरंभ किए अर सा हे असुर छ प्राजड़ सहर अगला पुरंदुर मिंदुर बीच काजल पड़े और शेष फण तणा सिर जड़े सगड़ा हिंदुआँ छा तिखी आत बात हुई सुजस साखी थयो हर कर हर सोम धरा धर कम अखोड़ाव हे धूएंसू ए धुरंदर कमल अखुड़ावे हे धूम आकुलत व्याकुलत चलत नही आंगणे अब पीव किण बाँत आराम पामे सक्र दे शुक्रचार नैण मुंदे सही और नाग सर नागिणी घड़ा नीली उप राज्य लिया शेष नाग का मथ बढ़ने लगा तो नागि घड़ा बर्ब के पानी डाल ले रहे मारो माथो बड़े और इंद्रिय आंखिया में धुआं पड़ने लग्यो काजल पड़ने लगे इंद्र लोक में यह गीत उन्हें आदमी और कुंभारा है तो यह दोनों ही गीत है ये बड़े बड़े शाणो और जिसको अपना कहते हैं शुद्ध प्रहार मालानी अलग थी मारवाड़ से जैसलमेर जश्न में रोल लूट मचाई और गायें ले गए तो एक सुरतो जी बोगसा थे खारापार गाँव के दाथार बहुत बढ़िया बड़ा दानवीर था बड़ा दबंग आदमी था आश्चर्य मजाक किया भी था उसका अलग एक कारण है उन्होंने गीत सुनाया मारवाड़ के लोग इतने मर गए जब आज ये हालत है ये माड़ी टेमें खेड़ मारी नहीं आज पौटी शहर देवशाह नृद्र आउ नहीं नही कुशेस आखाँ साख शृंगार जोरो नही खीमसर न भगो रोइट नहीं ऐम भाखों खैर वे इंद्र जोधो नही अड़िखंभ ओ जालमा कुचाम नहीं राजेश न नडर आशोप साह कुंफो नहीं जन दुर्बणा लूटियो महे वो देश धूमड़े बाग न आजो उपम धरा धीर म मन नह मना धीर नह मनाधारी शेर उदूदो नही अभंग रिया शि जन माड़ी टेमियाँ खेड़ मारी कलो नींबाज नहा आज छठती कला नहीं सुरतेस होशी कोरण नहीं दुर्गेश रो अबे कर बी आीस बल पटना ख़ुशी बाघ सवाई नहीं बले जसो वल ए गाल सिपाही घना घोर गाडरा आंव इत सुर्व गया जन चूथियो मालरोल चोरा नही आज फौड़ी सहर देश माल के मलिनाथ चिड़दे तो सामान्य आदमी उपाल हिंदु आए भूढ़ा भी है मजाक भी है बात में जब बताऊं, बहादुरी भी है ऐतिहासिक है जिस विषय का आप चाहो है, नाम था उनके एक जमीन का मामला था तो उनके साथ इन जस्टिस हुआ और महाराजा मान सिंह का दो मर्जीदान आदमी थे जो पच्चे से की जागीर थी और उनको जो करते उनका एहसान था उन दखल नहीं करते तो बहादुर ने अन्याय करके उस कवि के साथ में ऐसी चोट पहुँचाई कि वो दुखी हो गया धणिरोधिकुण और आत्महत्या कर गया मर गया कटारी खा करके अन्याय के विरोध अन्या में और क्या करता अपना यही था भाई तुझे वो देखे नारा धारि टोड़ी ने हदा मार राम मार तो अवरदान जोशी गांव के कवि थे जिनका महाराजा मान ने सम्मान भी किया था गांव भी दिया था उच्च कोटी के कवि थे बड़ा दबंग आदमी था जुड़सी भेड़ जाडा जपसी कव काय ब रे गाय गीत हाँ आवड़ा वो आवड़दान जी के बेटे थे ये हमारे चुन जी कविया सोने वाले उनके मामा थे वो उन्होंने उस बात को गीत बनाया और ऐसा फटकार रहा कि तुम मर जाएगा दाग पड़ेगा तब भी ये दाग नहीं जाएगा आग में जलने के बाद शरीर का दाग है ना ये कलंग का दाग तब भी नहीं जलेगा सुबह के वक्त में भाद्र व निवे अठारह अठारह सौ निबे रविवार के दिन की घटना निवे ताम जद जड़ी सग्राम की देखिया तो झोका लागे प्रभात को नरवर बीकानेर फजर फजर फजर समय में से के बताए की दे इखी जोका उगते सगर गढ़ अजर साखी कुपह सिरा राड़ अग बजर कु प्रभु से बना रहा से सगर नाम सगराम जी का जमदार के की फ़ज़र उगते जमदारटारियों जोधपुर रोप कठ जजर दट जजर राखी माल राम निछंट कर दियो गड़ प्रगड़ नाड़ो अरण रंग दुधारी लियो जस उजड़ो कियाम काड़ो भक्त नाम था कमलो तमो छूट झल क्रोध छख पा झूठ झड़ क्रोध छख फाभ रुख छटारी लाज ब्रिद्द थटारी डाब लीधी कंद आपाण चय धाब कर कटारी और दुष्ट तन घटारी आब दीधी भड़ अन लालसा राट भामी भजा झरण ब्रद खाट सदाट झगरा जलारे पाट खतरवाट पर दाठ जड़ और शाम ठो लग काट सगरा चारणा चार निज पखा जल चोड़ियो अणी तन फोड़ियो क्रोध अड़ो छोड़ रत कलंक दरिया भर छोड़ियो जिन्हें बोड़ियो जोध हर तणो बेड़ो छड़ी जड़ी प्रतमाल ग रखत मर जा आदरा खिज ईसी बादरा भखत काथे अबंग उज्वा जुड़िया बिरध आदरा ते मिश घसीदरा जूण माथे लाघ अठ बी धनराज ते लगायो धनरा दूसरो पहले और घटना थी वो उसका संदर्भ जत, तो है झीण गंठ जोड़ पट बंद कर झालियो जटेबर भर बिंदणी एक जोड़ी चारणा तण भित धाड़ में चाली गालियो जिगिन में बिगन घोड़ी देह नवरी जकी बत चितना धरी और प्रेम गवरी नहीं पायो पाओ राज कंवरी ज काची चमरी रही और आप भमरी तणी पीठ आयो द्रिब चढ़ द्रिब चढ़ अकल फरंतीकुलट नट वटा झिम मकर का कर चक्रिम भरंती, मरंती, भरंती में डर भरती गीत तो सुन लम गीत तो ये में देखा क्या उद्बोधन आपने कह दिया तो छेड़ दिया तार तो कुछ अनावश्यक और कुछ जरूर से ज़्यादा बातें मैंने कही लेकिन ये मैंने इसलिए कही कि दो एक नई पीढ़ी के आदमी है रोहन सिंह ने मुझे बहुत बढ़िया बात फ़ोन पे कही कि वो आएंगे तो 50 साल जिंदा रहेगी अपन तो रिटायर्ड आदमी हैं जो मैाद थोड़ी है तो नई पीढ़ी वाले छोकरों के सामने मैंने जो अच्छे युवक आए हैं तीन बड़े प्रतिभाशाली नखतदान जी और चंडीदान जी और भाई नरसिंहदान जी ये मैंने छोटा छोटा वेद था इसलिए सुनाया है और अब जो आज के काव्य पाठ के जो जिन सजनों के नाम है उनके हिसाब से आप... भूंड जी भूंड सुना। किसी भूंड? हाँ। कोई भूड तो इन जात में तो याद भूंड तो मैंने याद अपना कर अलग मौके पर आप सुन लो तो भाई ऐसा में दो दो दो बात देखो हमारे नंदात्मक काव्य के कैटेगरीज मिलती दो्यगरी एक तो आदमी मजीज आदमी और किसी नाजुके आदमी की नंदा करे तो उसमें सभ्य भाषा से उसकी नाजुकता का वर्णन होता है जैसे एक छोटा उदाहरण आप देखिए जैसलमेर राजदरबार में जब अपने मारवाड़ा के कवि गया ये और वहाँ की पोल पट्टी और बेवकूफियों का देख करके उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने दरबार को गीत सुनाया अब वो कह देगा आप बेवकूफी तो तो सजा दे राजाओं का जमा था उनके हाजरी ही कूट दे तो उन्होंने कहा कि वर्ड बोलो कैडो कला गो जैसो मेरे के साथ क्यों पूछो और तो मुकाबलो ही नहीं है नहीं भाण श्रीखंड रे इंद्र रुद्र रे नहीं छता छत्र थोक नह सुर छे कन्ह जुगतेसरा अखे रज राज दरबार राजे जो जो खासियत सूरज के घर में नहीं भाण श्रीखंड जो विशेषता चंदन में नहीं जो इंद्र के पास विशेषता नहीं महादेव के पास देवों के देव उसके पास जो बातें नहीं वो मैंने यहां देखी तो बड़े फूले कि आप समझने वाले आदमी आयो तो कोई नाटक साहब जड़ो बैठो दीवाण उनके साथ अर्थ तो खुला दो विठाह पड़े नहीं सूरज के घर में, तो तो में क्या नहीं है सूर्य चंदन में खुशबू होते दुर्गंध नहीं है वो रावणे सपाई पानी का ठे नहीं बाण श्रीखंड इंद्र इंद्र के घर में क्या नहीं है? तो आप इंद्र प्रसाद जल गण गणो जैसम पानी कटे सात सात बेटा जण्या तो एक लट्टो खोली नहीं दीकरी आई होली दे, दे स्नान आई दीवाड़ी दीगरी जल कुकड़ी थी है सासू ने बहु को कहा कि कंकेडर नीचे सात सात बेटा गया लट्ट को खोली नहीं पानी कटे ना आई होली दे स्नान आई दीवा दे जल कुकड़ी थी दीकी दिवाली जड़ कुकड़ी उपमा उस देश की बात नहीं बाण श्रीखंड इंद्र रुद्र महादेव जी का क्या नहीं है महादेव जी की सवारी बैल की उनकी जो अर्धांगिनी है भगवती उसकी सवारी बैल अपना सिंह की दुर्गा की सिंह बैल को खा जाता है गजानन उनका पुत्र उनकी सवारी चूहे की गले में सांप साँप चूहे को खा जाए बेटा कार्तिक है उसकी सवारी मोर की मोर सांप को खा जाए और परिवार में साथ रहना विघन होना नहीं दुर्घटना होने नहीं देने और संयुक्त परिवार भी निभाना ये मामूली बात है क्या तो महादेव जी रखना को मारवाड़ी के पड़ो को वो आप रैठे कोई व्यवस्था नहीं डिस्टर्डर ये तो ये सभ्य भाषा का दूसरा सभ्य भाषा का उदाहरण एक कल्याण सिंह नाम का नहीं कहता कोई था राजपूत था तो उसको शादी करने गया तो वो दुल्हन दौड़े आ गए थे मोटा कर तो बराबरी शादी बर कराऊ बराबरी मिली नहीं बाबरी दौड़ी लट्टियाँ होगी तो वहाँ कोई साहित्यकार किया उसने कुछ व्यवहार देखा साहब बेगूदा तो उसने कहा एक गीत बना दो पंक्ति देखो खूबसूरती रही बड़ी सभ्य भाषा में है कि बन्नी बनी रोपा दिया करे फूलों रो बारो हड़के सुंदर खुशबू फूल बारो बनी बड़े रहो फूल झीसी <laughs> फूल गंगा जी कहला मरियड़ा रहा फूलोनी बे फूल जैसी अब देखो ये परंपरा का जानकारी होती वो उसका मरम समझता है फूल जब हरिद्वार ले जाने जाते हैं तो उस फूल को नीचे नहीं रखते हैं गले रे बांधना पड़े कटे उतरना पड़े बैठने पड़े सोना पड़े जमीन पर नहीं होना चाहिए उसके शुभ उसको भरना प्रभाव नहीं होता दोबारा जाना पड़ता तो लाड्डी ने गले बांधे के मारे गोकुल जीवाजी आ कवि जो एक पड़ोस में शादी हुई चंपावत रि जान आई जो एक इंदो हो मिकम्मा जालम सिंह राइटर तो वो जो पूछ लो भाई आप कौन है मारे गोकुलदान जी लोग भाग ये लाली से बैठा कि चिमजी साहब गोड़खो को, को जान है तो अच्छे मैंने बाटे चढ़ा भाटक दिए गाढ़ बोल ठोकर भाई के के ये राद गुड़ ये बड़ा को, रिकॉर्ड मत कर और और बाद में तो रवान हो गया कागज़ मेलियो, जाओ, थूलती थोरण डाकनी डीगे चंप हरा रे लारे चूड़ती एक बंदड़ो सीघ ने जम्बूक बंदड़ी जारी मेड़े किमत जोड़ लाख रुपया तो लाडो लाडी साव लिपोड़ बनी तो बिदर बाजे अरे चंपोंग हर छाजे खिजड़ी या खावती खोखार लावती लुम्बा लेह आ छोकर भेड़ी छालियाँ चारती आदर लखन ए तो रे चंपा घर आनी छिदा ता बा लिख्या क्योंख चांप हर रे घर में छा आमरीप जाल मरे पर ये मैं बात बीच में यूँ आ गई कि ये जिसने कविता भाई गोखल जी बाजी रहे संता ने जो व्या जोड़ा देखा डॉकड़ी बुढ़ापा क्यों मार कहीं भो कवि भाई ठीक है नहीं सा, रोटी को रोटी कोज मार कहीं भावो कवि मार क्यों नहीं भावो जैसे एक दुवो कहो ये ठीगणा जडा होता और कायदे सायद तो पतला भला मारू मतला पतला लुगाई रूप में बीजा तो डीगा बदे ना आडा पसरो आप गोकल रे गले गले पाप ये तो बंदे इसलिए तो गल है गले तो रो भारो बनी फूल गंगा जाने कंठ बांधे तो आदमी ने लगे गए ठीक ही बिल्कुल नाजोक बिल्कुल गए गुजरो तो पूरी देह कृपा दे दुर्गा दत्त चीरी वाह है दवा वैत पूरी गुंडीज और देखी जसली बेदवा दाखी दुर्गादत्त दत्त दत दबा को बेदबा क्यों दवा शब्द आशीष है शुरू में और चंदू छंद है लेकिन चूंकि नंदा है राजावत रुग्नाथरी रुग्नाथ सिंह राजा उतो राजावत रुगनाथरी पूरी कलावंत का वह गया आउट कोर्ट में बुखार रह गया क्या रोटी खाऊँ वी सो कोट अगर घड़े जाए थे मगता हैंग रात बुखार है सुबह अंदर तंग बेहज करनी जो पी रे उठ गया सुहापा रोटी खाई रखा बेग कटू आया रात रा दिनों के जनवो कहो के ईह कोट सभा आये ने जाए ने कीद जवार कंजर मुंह उपूठो कीधो दीधो फोर दवार अवरो ठाकर अंधो रे आती रे अवध बंधो पक्ष मैंने गणाया कि मांगो मांगियो बासो यो सीख मांगी रोटी मांगियो मांग शीख न मांगी साफ देर उत्तर पगरे तन हाप रा मन मनरो रा दिवांगो तन दिश तो बांदर राटो मन राख नीचली आंख तो कोली ऊंचो नीली आंख आकर तो एक लंबी परम्परा हर प्रकार गीत छो एक अलग विषय है अगर कोई ऐसे विशेष अवसर पर आप कहोगे तो मेरे पास संग्रह भी खूब है लेकिन तो कहने का मतलब था कि आ, अच्छा बाकी जैसे महाराजा गीत के अलावा आप उदाहरण सुनो तो भगत सिंह ने बाप को मारा तो देव दलपति थे हिंदुओं के लिए बार्टे जो भैसा कटाया उन्होंने एक हाथ से तो उन्होंने कहा कि लोगों ने तारीफ की बहादुर आदमी एक झटके से बैठा भैसा कर करने वाला नो हमें आज कोई मारवाड़ नहीं है बाप ने मारने वाले कोई है भैंसो वक वो वाहि वकत वाखी वाह तरवार बाप कटे जण बाहू भैंसा रो की राचे नहीं जुना नरकां जीव, दी नहीं जीव नवा नरक नयो तो तो कहते थे ऐसी कोई बात अलग है तो अब आप इसमें जो आज के सज्जन वक्ता है उनसे मैं निवेदन करूंगा जैसे बैठे आदमी मुझे तो ये कुछ कहना ही नहीं चाहिए था अच्छा खुद जैसा नहीं है मैंने पूरा भी मिलता है ऐसी बात नहीं है जैसे धरपत संख्या देगा ही गणा तुच्छ न लोभ सनातन ताबे ओडी इज अथग और उखड़न समय रोपिया उन्दर दोपात पग पंद्र दो सतरे स्वरचारण वरण साराओ में नहचे अंका माय नव घटे बडे नीन रंग रहिया ताकव सात रहू छाया तन दस एक ठौड़ ठौढ़ थह भड़ ठहिया पग रोप भव बाली लाज तजे के बहिया मारे सतर हैहिया ये चारों स्टेंजा शुद्ध खुड़षण तो ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं लेकिन अधिकांश मिक्स मिलते हैं जो ये बात कहना चाहिए थी महाराजा मान सिंह जी उन कवियों की तारीफ में ला, लाज बड़ी प्यारी होती छोड़ के डूंगरदान तो, जी, तो, जी आशिया मेरी राय में कवि तो और भी इनके श्रेणी के है। लेकिन पढ़नी और कवि दोनों मैं मैं अपने को बहुत बढ़िया माम में छोटे हैं लेकिन टॉप है इसलिए आज आठ कभी अड़ डमरू भजाओ डो एक मैं आपसे कह रहा था रात को इन बैठे बैठा एक दो व्यंग्य टाइप की कभी रचनाएं थी गुना तो नहीं है लेकिन जो अन्याय किया राजा ने किसी को मरवाया उसके विषय में कभी न कादू गीत सुनाए तो उनका कितने मैंने कहा एक तो बुझे आशय मालूम है पास भी है लेकिन जो छोटे साणों जैसे ही उसका उसी के एक है, तो रचना है, है, बढ़िया याद भी है। तो भी वो आप, पाई गए। तो आप न... जी रो निमाज क्योंकि वह निमाज ठाकर उद्धव ठाकरा और वहां महाराजा भीम सिंह जी री मदद करी और मोहन सिंह जी ने जाडो घेरे सहयोग करियो तो तो राजा सिंह जी जी रो और जो माते मा आन बैठा वो वो भी जो को दुश्मन या ने बारी-बारी आगे लिया तो कर नाम सुर सिंह जी सुल्तान सिंह जी दो भाई है और दो उठ निमाजेली में होता लड़ाई हुई उन लड़ाई रंग शंग लड़ी रे। उन रंग रात रात रे ये रे ये लड़ी तो रात तो दाल रोटी खाई तो रे <coughs> वो लड़ाई होती देखी जाओ जाओ जाओ परा परा परा क्यों थे के तो मैं रात खाई कहो तो गीत वो, एक तो वो तो थे तो वो ऐसा हाथी नाल लड़ाई राजा तो सा। तो तो मौन और ईश्वर दो ही है जो एक हाथों का नाराज होया तो तीन पौर दो मारी रह दिन बदलिया तो तो बीजा था हर घेर तो हरा सिलह त्रंबा गाजिया बाजिया तो ना जेम नीम बाजिया हड़े बीर बेताल बगो हकोम ए डरे हरे आतशो पड़े सही दो धको जिम से किम खाय खग धर भ तो जको तो सिरायत जोधपुर तनो बाजे सिको मच्छर धर मजर सरसर सजल माट कोम कर हृदय ध्यान गिरधर अकृत काट को दुसर नर अडर हर हर सिमर डाट को न पाट तो फजर बा गा गजर फाट को एक डाली झड़े निरा ताली अघट वा ند पहे कराली रुधिर वाली निपट वीर ताली बजे उताली रण विकट तो नचे काली सहित कमाली जान नट रोष छड़ सुहड़ आथड़ ब्रगटट रड़बड़ेम हर खड़ा बीर छंडी सहित हड़ हड़े खटायत सूर सुल्तान सौ माँ खड़े तो लाख रो पटायत न्याय इणबिद लड़ेम निर्ख हथिसूर हिखिराज एहनान में चक भ्रमर ब्रगट फट कम पहचान में कियो विधाता मान सुल्तान में महा रण शमद नर शमद जो धौ मैताल पेंड अशराग रण भक्त उड़ झाट खगौ पड़े बह रथ खाल पढ़िया हर खड़ा बीर छंडी सहित हड़ हड़ेम जन लथो बत हुआ उमर आव खमद लड़े रुकी घड़ियाल खग ताल शिक मै ने रड घर बार में दसो दिश बार में ते बहे खाल में खाट दरबार बाजार आवतों इशो नको रावतों देख ाह रवि थक्यो बिरतो नाह रे वाह उदावत भुज लगो जड़े तरण पहम बासियो सुरगरो ने सज घना रंग सुर किल तो ने याद आशी उठे सुपह मान घा मोहन सिंह जीरा कृपा होती महाराजा मोहन सिंह जीरो विशेष संबंध रिश्तों आवाद राखता पण तो भी हाची बात थी निदृढ़ गोभरा ने एक साधन है को तारीफ में कोई होती को नहीं कि राजा है जो को। है जोधपुर बजार ठाक्र ने माते महाराजा मोहन सिंह जी नाराजगी हुई थी बिहारी दास कोई खींची हो तो वो शरण में गो <coughs> तो हां तो मौका ही रिया सा के उन जन टेम उंड मत नाराज की हुई जन वो शरण ने वास्ते दौड़ियो तो ज्यों ही शहर रे मने हुणियो जन जित्ता भी ठाकुर लोग होता जको हेंग आपा पर दरवाजे बंद कर दिया इ जन वे लड़ाई को मोल लेई राजा पण इया रे खेजड़ और हाथ इन वाला ने वा पोल रेगी खुली परेशान के दरबार बात कर और वो तो वो तो जको और जा बढ़ गयो सा बढ़ गयो जन देखियो के हमें काडो कटे जना उननो तो हो गी थे जुड़े मुसाहिब मान नृप किया हेकण जुमे जुड़े मुसाहिब मॉन नृप किया आतो जुड़े मुसाहिब मॉन नृप किया मरण जोण आतो समय उर्सरी तेग भाटी रखण ओंग में सुने महाराज कहियो उठे महाराजा नंबर एक सुने महाराज उठे के जाय कहजो वे तुरत भाटी जठे अपू दीजो उठे ने काल सुनो आल कर पछे रह सो कठे वाड़ियाण नंबर में विस्टा